श्री भगवत्यई नमः श्रीमद देवी भागवत दूसरा स्कंध सत्यवती की उत्पत्ति तथा भगवान व्यास के प्रागठ्य की कथा ऋषियों ने कहा सूर्य जी आपकी यह अस्पष्टवाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं पहली बात तो यह है कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया फिर इस स्थिति में राजा संतनु ने सत्यवती से विवाह करके दो पुत्र क्यों उत्पन्न किए महाभाग आप नैष्ठिक पुरुष हैं इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं जो आदिशक्ति हैं तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं उन परमाशक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा विशेषता तो यह है कि भगवती जगदंबिका का वांग में बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव के मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदंबिका का निरंतर चिंतन करें, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में वे सदा तत्पर रहती है एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे खेद देश में उनकी राजधानी थी उनके पास प्रचुर धन था वे ब्राह्मणों के भक्त थे उन्होंने इंद्र की आराधना की जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक स्फटिक मणिका बना हुआ सुंदर विमान दिया राजा उपचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर कर थर्वत्र विचरने लगे उस पर बैठकर वे आकाश मार्ग से तो एक स्वच्छंद यात्रा करते उस विमान का भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते थे संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति हो गई उनकी सुंदरी पत्नी का नाम था गिरिका राजा उपचर्य के पाँच पुत्र थे सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे, थे राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिशिक्त कर दिया था एक समय की बात है राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंस वन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था वे उस सुंदरी भार्य को याद कर रहे थे इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया तब उन्होंने उस वीर्य को वटवृक्ष के एक पत्ते में रख दिया राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही सोचा किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है इसे मैं अपने स्त्री के लिए भेज दूँ इस प्रकार विचार कर पहले तो उस विर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया फिर वटपत्र के दोनों में उसे रखा पास की एक बाज पक्षी था राजा ने उससे कहा महाभाग तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रियसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना आज उसका ऋतुकाल है जी कहते हैं इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर्य ने वह वा विरज वाला दोना बाज को दे दिया तदनंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ चला वह चोच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया यह मांस लिए हुए है यह समझ कर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा अब आकाश में वे दोनों पक्षी तुंड युद्ध करने लगे चोर से युद्ध करते समय वह वीर का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा उसके तो गिर जाने पर वे दोनों पक्षी इच्छानुसार चले गए इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या बंदन में संलग्न थे जल में डूब कर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने साप दे दिया तू मछली हो जा क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है ड्रिजवर के साप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर जमुना के जल में पड़ी थी उसी समय बाछ के पंजे से छुटकर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्यजीवी धीवर के हाथ लग गई मछली मारने उसे जाल में फंसा लिया उस समय उसके गर्भ का दसवा महीना चल रहा था मत्स्यजीवी उस मछली का पेट चिरने लगा इतने में उसके पेट से दो मनुष्यकार बच्चे निकल आए एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया उसने मछली के उधर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए राजा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ उन्होंने सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ वह महान धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ और पिता के समान शक्तिशाली था इस राजा उपरचर ने वह कन्या धीवर को दे दी वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, थी। अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया तदनंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई